आदरणीय मुख्य संरक्षक भी सामान्य संरक्षण प्रिय ब्रह्मचारी हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए जीवन की अवधि थोड़ी नहीं है काफी लंबी है लंबी यात्रा जब भी करते हैं तो लंबी यात्रा करने के लिए हमारे पास सारे साधन सही सही उपलब्ध होने चाहिए यदि आप लंबी यात्रा करने के लिए घर से निकलते हैं तो आप अपने वस्त्र खानपान की चीजें रुपया पैसा सारी की सारी सुविधाओं को पहले जुटाते हैं प्लान करते हैं और उस प्लानिंग के बाद आप यात्रा पर निकलते हैं तो आप जब इस बात की तैयारी करके रखते हैं तो आपकी यात्रा सुखद हो जाती है और एक व्यक्ति बिना प्लान किए यात्रा करने के लिए निकल जाता है तो उसकी यात्रा कहीं कहीं दुख भरे हो, हो सकते हैं, कहीं ज्यादा कष्ट भी हो सकते हैं कहीं कहीं उसको सुख मिल सकता है तो हम हाँ अपनी इस जीवन की यात्रा को भी अच्छा बनाना चाहते हैं या ऐसे ही जीवन में कष्टों को सहन करना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं जीवन की यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं या दुखों से भरी बनाना चाहते हैं तो जीवन की यात्रा को सुखर बनाने के लिए हमारे पास इस यात्रा के लिए सुविचारों का पाथेय होना चाहिए क्या होना चाहिए किसका पाथे। पाथेय होना चाहिए पाथे। सुविचारों का पाथेय होना चाहिए पाथेय का मतलब होता है मार्ग में जब हम चलते हैं तो वहां पर जो भी आवश्यक चीजें हमारे साथ होती हैं वो पाथिह में आती है जैसे पाथिह पथ का भोजन होता है तो इसमें हम ये ले लेंगे कि जितने भी सामग्री है वो सब पाथियर में आ जाएगी तो हम अपने जीवन रूपी यात्रा को प्रारंभ करते हैं उसको सुखी बनाना चाहते हैं तो उसके साधन भी हमारे अच्छे होने चाहिए हमारे ऋषियों में जीवन को सुखद बनाने के लिए आनंद से युक्त करने के लिए अष्टांग योग दिया कौन सा योग दिया अब ये मैं शील से जोड़ करके चल रहा हूं शीलवान व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बनाया जो वेद के ऊपर आधारित है अष्ट चक्र नव द्वारा देवान पूरे तो अष्ट चक्र अर्था हम अपने जीवन में किसी भी भवन में किसी भी चक्र में ना पहुंचे तो उस जीवन को सरल बनाने के लिए अष्टांग योग दिया अष्टांग योग में सबसे पहला जो योग है वो है यमो क्या है उसका और दूसरा क्या है नियम तो यम और नियम की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो यम के अंदर सबसे पहला गुण है और वो है अहिंसा वो कौन सा गुण है अहिंसा अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना हिंसा कई प्रकार की होती है मानसिक हिंसा होती है वाचिक हिंसा होती है और कारिग अर्थात शरीर के द्वारा किए जाने वाले हिंसा होती है जब हम किसी के प्रति द्वेश का भाव रखते हैं तो हिंसा करते हैं यदि हम किसी का मन से बुरा चाहते हैं तो हिंसा करते हैं वाणी से किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो हम हिंसा करते हैं और शरीर से किसी को ताड़ना पीटना या किसी प्रकार का शरीर से सहयोग देकर के किसी को कष्ट देना ये सब हिंसा के अंदर आते हैं तो हिंसा का अभिप्राय है कि आप किसी के प्रति कभी भी किसी प्रकार का द्वेष न रखें यदि आपके मन में आपके आप स्वयं दोनों की समान प्रतिभाएं हैं और दोनों एक स्थान को मुकाम को पाना चाहते हैं और उस मुकाम को पाने के लिए दूसरे का सहयोग भी करते हैं और एक रह जाता है एक आगे बढ़ जाता है एक जो रह गया है उसके अंदर भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये मेरा मित्र आगे बढ़ रहा है मैं पीछे रह रहा क्योंकि आर्य समाज का एक नियम है प्रत्येक की उन्नति उन्नति में अपनी समझनी चाहिए तभी संसार की उन्नति हो सकती है दूसरे की उन्नति हो रही है तो उसकी अब अप, उसको अपनी उन्नति समझना चाहिए जब हम अपनी उन्नति समझते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए सहायक हो जाता है और यदि उसकी उन्नति में हम बाधक होते हैं तो हमारी तो उन्नति भी अवरूद होती है यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और आपसे बेहतर कर रहा है आपसे अच्छा कर रहा है तो आपका सहयोग मन से होना चाहिए वचन से होना चाहिए और शरीर से भी आप सहयोग कर सकते हैं आपको करना चाहिए यदि आप मन वचन कर्म से बाधा पैदा करेंगे तो आपका क्या इंक्रीज होगा और क्या घट जाएगा घट जाएगा। और हमको बढ़ाना क्या है पुण्य बढ़ाने हैं पुण्यों का संचय करना है तो पुण्यों का संचय करने में अहिंसा जो है हमारा सहयोग करती है अहिंसा तिष्ठाया त्याग अर्थात हम सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव छोड़ दें। किसी के प्रति भी हमारा हिंसा का भाव नहीं रहना चाहिए और जब हिंसा का भाव समाप्त तो हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति शीघ्रता से आगे बढ़ता है बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज के अंदर हमारे सामने उपस्थित हैं। महात्मा बुद्ध का उदाहरण आता है महात्मा बुद्ध यात्रा कर रहे थे तो एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे तो बीच में जंगल पड़ता था किसी ने कहा कि महात्मा जी संन्यासी साधु बाबा इधर से मत जाओ इधर जो है अंगुली माल नाम का एक दातु रहता है ये भी आप इधर से यात्रा करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा आपको हानि पहुंचाएगा तब भी बुद्ध ने उसकी बात को अनुसुना कर दिया और उस रास्ते पर वो चल पड़े बाद में आप जानते हैं आपने वो कथा पढ़ी है वो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन कर लेता है क्यों कर लेता है क्योंकि इनके मन में हिंसा का भाव नहीं है उनके मन में अहिंसा का भाव है तो जब हमारे मन में अहिंसा का भाव होता है तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे स्वभाव के परिवर्तन कर, कर लेता है तो हमारे अंदर इस प्रकार से अहिंसा का भाव होना चाहिए रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जिनको पूर्व नाम रत्ना का नाम दिया गया जो जंगलों में आते जाते राहगी को लूटा कर थे एक बार उस रास्ते से महर्षि नारद निकल रहे थे अपनी मस्ती में चलते हुए नारद जा रहे थे तो सामने अचानक उसके ओर जो साथी थे, उन्होंने रोक लिया और रोकने के बाद अपने सरदार को बुलाया कि एक महात्मा पोटली में कुछ लिए हुए हैं। तो वो भी आ गया वहां पर रत्ना और उसने कहा कि तुम्हारी पोटली में क्या है जो भी है सर मेरे सामने उपस्थित करो तो उसने कहा उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो रत्नाकर ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो बोला कि नहीं जानता हूं बोला मैं रत्नाकर हूं रत्नाकर बोले हा नाम तो सुना है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है कि मुझसे तुम्हें तुमसे मुझे डर क्यों लगेगा डर तो तुम्हें लगता है जो तुम जंगलों में रहते हो लोग तो सारे गांव में, में रहते हैं या नगर में रहते हैं तुम छुप करके जंगल में रहते हो डर तो तुम्हें लगता है लगा, नहीं मैं किसी से नहीं डरता तो बोला डरते रहे तो यहां तो रहते हो तो ऐसे सवाल जवाब होते रहे फिर कहा कि कि उसने नारक ने कहा कि ये जो तुम कार्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो और तुम्हारे इस कार्य की फल का उत्तरदाई कौन है उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा हूं और मेरे इस कर्म के उत्तरदायी मैं भी हूं और मेरे परिवार के लोग भी हैं तो उसने कहा कि सोच लो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस कर्म के फल में उत्तरदायी है कि नहीं है सहयोगी है कि नहीं है वो कर्म का फल अपने लिए लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सोच लो तुम विचार कर लो तो कि नहीं निश्चित रूप से वो मेरे इस कर्म के फल के उत्तरदायी होंगे और वो है क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं तो उसने कहा कि कोई बात नहीं मैं यहां पर बैठा हूं तुम जाओ और अपने परिवार में अपने पिता से अपने पत्नी से अपने पुत्र से पूछ करके आओ कि जो तुम कर्म कर रहे हो हिंसा का और लूट रहे हो को, उसमें तुम्हारे वो या नहीं तो वो चल पड़ता अपने घर की ओर लेकिन उससे घर जाने से पहले नारद को अपने सैनिकों को कहता है किसके ऊपर कड़ी निगरानी रखना ये भागना जाए तो वो अपने घर जाता है तो असमय में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी उसके पिता ने पूछा कि तुम कैसे आए गए तुम तो इतने जल्दी कभी नहीं आए करते थे तो, तो उसने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को आप जानते हैं तो क्या उस कर्म के फल के उत्तरदायी आप भी होंगे तो पिता ने कहा कि मैं क्यों होंगे ये कर्म तो तुम्हारा है और तुम तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरा पर, मतलब मेरा आप जो है मैं हो गया हूं तो आप मेरी सेवा करने का तुम्हारा दायित्व है ये कर्म का फल तो तुम्हारे लिए है बड़ी हताशा हुई इसको और जब वो अंदर गया पत्नी ने पूछा कितने जल्दी कैसे आ गए तुम तो प्रातः काल आया करते थे रात को राहगीरों को लूटते थे तो उसने कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न करने आया हूं मैं जो ये काम कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं परिवार के लिए कर रहा हूं तो क्या तुम भी इसमें फल फल ग्रहण करने वाले बनोगी उसने कहा कि मैं क्यों बनूंगी ये तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम मेरे पति देव हो और पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी के भरण पोषण की सारी व्यवस्था करे तो ये तुम कर्म कौन सा कर रहे हो अच्छा कर्म करके पैसे ला रहे हो या गलत कर, कर, कर, कर्म करके ला रहे हो तुम्हारा कर्तव्य हमारा भरण पोषण करना है लेकिन तुम्हारे इस कार्य में मैं उत्तरदायी नहीं हूं वो वही कर्म ढाल हो गए और वहां से लौट पड़ा तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारा मार्ग जो है वो कल्याण से प्रशस्त हो आकर के नारद से कहता है कि कोई भी उत्तरदायी नहीं फिर नारद उसको उद्देश्य देते हैं और कहते हैं कि तुम है, हिंसा का जो मार्ग तुमने अपनाया हुआ है उस हिंसा के मार्ग को छोड़ दो हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और उसके बाद उनका जीवन सारा परिवर्तन हो गया कहां तो वो लागू थे कहां पर वो राहगिरी करते थे लोगों को लूटते थे लेकिन जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो कितने बड़े ऋषि बन गए राम के साथ उनका नाम भी चला आ रहा है केवल अपने जीवन में परिवर्तन करने के कारण हिंसा का रास्ता छोड़कर के अहिंसा का रास्ता अपनाने के कारण लेकिन यह भी ध्यान रखना हिंसा ब्राह्मण के लिए अलग है छत्री के लिए अलग है ब्राह्मण अर्थात जो व्यक्ति साधना करके ज्ञान करके योगी बनकर के आगे बढ़ना चाहता है और एक व्यक्ति दुष्ट को आताय को दंड देकर प्रजा की रक्षा करता है ये उसके लिए हिंसा अहिंसा है राजा का कर्तव्य है कि वो ऐसे व्यक्तियों को परास्त करें ऐसे व्यक्तियों को दंड देवे उनका सिरोच्छेदन भी कर दें, जो राष्ट्र के लिए बाधक हैं, प्रजा को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे व्यक्तियों को कभी भी वो आश्रय न देवे तो जब हम देखते हैं क्षत्रिय के हिंसा अहिंसा के रूप में है और जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वो सबके लिए समान होते हैं उनके लिए न कोई भारतीय होता है, कोई वसुधै कुटुम्बगम सारा विश्व उनका परिवार होता है, है, है।, है।, है। अयम निजह परोवेती गणना लघु चेतान उदार चरित नाम तो वसुधै बता यह मेरा है यह तेरा है यह छोटे व्यक्तियों का का व्यक्ति एक कार्य होता है लेकिन जो वाले होते हैं जो संसार का भला चाहते हैं उनका तो सारा संसार ही क्या होता है परिवार होता है इसके अहिंसा अहिंसा परमो धर्म हिंसा धर्म तो श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए हिंसा का मार्ग बाद में चुना जब वो अधर्मी नहीं माना पहले सारी अपनी चाल उन्होंने चली सारी नीतियां उन्होंने उपयोग करी कि किसी भी प्रकार से दुर्योधन मान जाए लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना अंत में उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम जो है अहिंसा ही कर रहे हो और इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा तुम धर्म की स्थापना के लिए यदि दुष्ट व्यक्तियों का संघार कर रहे हो तो तुम्हें हिंसा का पाप नहीं लगेगा तुम्हें पुण्य लगेगा क्योंकि जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं समाज को पद्दलित करने वाली शक्तियां हैं समाज को विभाजित करने वाली शक्तियां हैं उन शक्तियों को दंड देकर धर्म की स्थापना करना ये तुम्हारा कर्तव्य है गिर की हम सारे संसार को अच्छा हमारा परिवेश अच्छा हो हमारा अध्ययन अध्यापन अच्छा हो हमारा अच्छा भवन जो भी हम संसार में दुनिया में कार्य करते हैं तो सारे के सारे हमारे अच्छे होने चाहिए और उसकी धर्म की स्थापना के लिए हिंसा यदि करनी पड़ती है दुष्टों का संघार करना पड़ता है तो वो अहिंसा ही है इसी प्रकार से श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने 18 अक्षोणी सर सेना थी सात अक्षरिणी पांडवों की तरफ थी 11 ग्यारह अक्षरों की तरफ थी लगभग अड़तीस लाख लोग वहां पर थे कुछ ही बातें बाद थे, इतने सारे लोग उस युद्ध के अंदर बड़े बड़े योद्धा महारथी वैज्ञानिक पता नहीं किन उपाधियों को धारण करने वाले महाज्ञानी लोग उस युद्ध के अंदर मारे गए तो ये बहुत बड़ी क्षति इस देश की हुई लेकिन धर्म की स्थापना के लिए वो आवश्यक था शिवाजी महाराज ने उस समय राज्य की स्थापना करने के लिए अपने लोगों को सुख प्रदान करने के लिए छापामार युद्ध किए आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी नीतियां अपनाई और धनानंद को उसके पद से हटाने का पुरजोर प्रयास किया हटाया तो उसमें समय तिरकोन कौन सी नीतियां उन्होंने अपनाई वो सारी की सारी नीतियां धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक थी लेकिन सन्यासी जो व्यक्ति होता है साधक जो व्यक्ति होता है योगी जो व्यक्ति होता है उसकी अहिंसा अलग है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन का उदाहरण आता है वो धर्म की स्थापना के लिए वैदिक धर्म की स्थापना के लिए दिलरात कार्य करते थे और दिलरात कार्य करते करते उनके विरोधी जाना हो भी बहुत ज्यादा यदि आपके दुकान जमीन जमाए दुकान को कोई व्यक्ति उखाड़ करके फेंके तो आपको पीड़ा होगी नहीं होगी आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा तो निश्चित रूप से होगा तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो धर्म के ठेकेदार बन चुके थे ऐसे ऐसे कुकृत्य उस धर्म के कारण होते थे जो समाज को विभाजित करने का कार्य करता था तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद की स्थापना करने का पूरा प्रयास किया और उस प्रयास में उनके ऊपर जो आक्रमण हुए स्वामी दयानंद जी ने कभी भी उसका प्रत्युतर नहीं दिया विचार करना है कि भाई तुम अपने ग्रंथ लिया हो शास्त्र लिया और जो तुम्हारे पास है और जो मेरे पास ज्ञान है उन ग्रंथों को मैं लेकर के आ जाता हूं तो काशी के, के अंदर शास्त्रार्थ हुआ और काशी के अंदर काशी जो है उस उस समय पूरे भारत का का उस के बड़े बड़े बड़े बड़े पूरे भारत भारत भर भर का का विद्या विद्या केंद्र केंद्र माना जाता था और के में में बड़े-बड़े बड़े-बड़े विद्वान विद्वान विद्वान थे थे सामान्य नामी जिनकी बोलती थी जिनका नाम जिनके शिष्य पूरे भारत भर के अंदर थे सारा का सारा काशी एक तरफ और अकेले एक और शास जब प्रारंभ हुआ तो जो जो भी वहां विद्वान बैठे थे पूरी मंडलियों के साथ आए थे पूरे गाजे बाजे पूरी टोलियां अपने कल्पना करो चार शिष्य दो चार उनके, उनके पाँच छहयोगी दस पंद्रह लोग उनके पक्ष में और एक तरफ पूरी पूरी काशी जो है क्योंकि उस समय तो धर्म का भय बहुत ज्यादा था पंडित लोग जो कहा करते थे वो पत्थर की लकीर जैसी होती थी उसमें यदि कोई था, तो देव दयानंद शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और शास्त्रार्थ में जब स्वामी दयानंद जी का पलडा भारी होने लगा उनकी युक्तियों के सामने उनकी युक्तियां नहीं चली तो उस समय उन्होंने फिर छल किया शास्त्रार्थ जीतना है यदि हमने शास्त्रार्थ नहीं जीता तो ये जितने भी हमारे अनुयायी हैं ये क्या सोचेंगे कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है तो उस समय जो बातें होती रही फिर एक व्यक्ति ने जो है उनको तो बुढ़ा तुड़ा सा एक कागज पकड़ा दिया इसमें देखो ये वेद का मंत्र है और इसके अंदर मूर्ति पूजा का विधान है तो स्वामी जी ने कहा कि सुनाओ क्या है और मुझे बताओ कहाँ का है तो बोले कि नहीं नहीं आप ही पढ़ो इसको तो वो दे दिया अब झूठ अंधेरा हो गया था जैसे लाइटें, लाइटें हुआ नहीं करती थी तो अंधेरे में वो कागज बुरा दिखाई नहीं दे रहे थे तो मंगवाया और उसमें से देखने लगे इतने समय में ही दयानंद पराजित है दयानंद हार गया दयानंद हार गया उसका हल्ला कर दिया और उनके जो शिष्य थे अनुयायी थे वो अपने साथ पहले से गोबर पता नहीं जैसे आजकल व्यक्ति जो है नेताओं के ऊपर फेंकते हैं तो दयानंद जी के ऊपर उन्होंने पत्थर फेंका, फेंका, फेंका, कीचड़ गोबर भेंगा, पता नहीं क्या-क्या दयानंद सारे सारे अपने इंडिया में आ गए वहां आने के बाद उनके जो शिक्षक थे उन्होंने पूछा कि आपके साथ इतना बड़ा अपघात उन लोगों ने किया है तो आपको उनके विरुद्ध जो है एफआईआर आजकल होती है है उस समय आपको उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए बोले कि नहीं ये देरा नहीं ये काम उनका जितना ज्ञान ज्ञान था उतने के आधार पर उन्होंने कार्य किया है और मैं जिस चीज की स्थापना करना चाहता हूं वो मैं अपनी चीज को स्थापित करने में सफल रहा हूँ तो महर्षि स्वामी दयानंद जी के मन के अंदर थोड़ा सा भी भाव उनके विरुद्ध नहीं था और वो उस चीज को याद नहीं रखते थे यदि उन चीजों को लेकर के बैठ जाए तो व्यक्ति आगे काम नहीं कर सकता यदि हमारे ऊपर हो रहे अपघातों को हम लेकर के बैठ जाएं तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा नहीं वहीं का वहीं अवरुद्ध हो जाएगा यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ना बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी असफलताओं को हालांकि वो स्वामी की असफलता नहीं थी लेकिन ऐसे कार्यों को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जो है हम होते। और जी ने जहां जहां साक्षार्थ किए वहां तो चलो काशी एक तरफ की काशी में दो तीन साक्षार्थ हुए उसके बाद तो स्वामी जी के पीछे जनता का हुजूर लग जाता था हजारों हजारों की संख्या तो सुनने के लिए आती थी उनके तर्क इतने होते थे कि तो उनके सामने कोई कोई नहीं पाता था, क्योंकि उनके पास कोई होते ही नहीं थे, और न्याय दर्शन पढ़ो न्याय दर्शन पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि आपको किसी को वकील बनना है तो आप वकालत करना चाहते हैं तो आप हमारे दर्शन को पढ़ो दर्शन को पढ़ने के बाद आप जैसा वाकभ कोई भी नहीं होगा वाणी में जितनी दिन चतुरता आपके अंदर आ जाएगी और जिन चीजों को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं वो आपका इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको परास्त नहीं कर पाएगा तो हमारे जो दर्शन है वो तो तर्क शास्त्र को मजबूत करते हैं तो आप दर्शनों को पढ़ेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ भी होगा भौतिक लाभ भी होगा बहुत सारे आपको लाभ होंगे ये अहिंसा जो है इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है और कोई यदि हमसे द्वेश करता तो हम उससे द्वेश न करें करेंसी तो कोई बात नहीं कोई कोई कोई कुछ कुछ कह देता है तो कोई बात नहीं कोई कुछ आपको चीज मांगी आपने और आपकी वस्तु है वो नहीं दे रहा है तब भी गुस्सा नहीं करना क्योंकि क्रोध एक अग्नि है जो आपको अंदर से जलाती है तो हिंसा के भाव को हम क्या करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा और भी कई घटनाएं मुझे याद आ रही हैं इसके प्रति तो कल इस विषय को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और ये शील के लिए लीग का पत्थर है पहला अहिंसा शील को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में अहिंसा को बढ़ाए धन्यवाद